सहनावत सहन भुन सह वीर कर्वावै तेजस्वीनाधीतमस्षा वह शांति शांति शांति नमस्ते हाँ जी बोलिए जी अट्ठाईसवा अट्ठाइसवा है अनित्यश्चा कारणता और लिंगाच अनित्य शब्द ये यहाँ पर जो कह रहे हैं अनित्यश्च अयम कारणता ठीक है कारण वाला होने से शब्द अनित्य है ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर ठीक है और बत्तीसवा क्या कहता है लिंगाश्च अनित्य शब्द है ठीक है हम्म नहीं वहां पर जो अनित कारण था जो कहा ना ये किसकी सिद्धि में कहा इन्होंने तुजातीय ये है एक ना, ना कर्मच्वाद गुणसवर्ग कर्म भी साध सो लिंग अभाव्यवधर्मिया अंत अनशं कारणत ये कह रहे हैं आ, नित्य के साथ वैधर्म्य होने से शब्द अनित्य है अपित आ, नित्य वैध वैधर्म्यात् ठीक है और अपितु अनित अयम कारण है नित्य के साथ वैधर्म्य होने से शब्द को नि, आ, नित्य नहीं माना जा सकता फिर क्या मानना चाहिए अपितु वो कारण वाला होने से अनित्य है ये क्या यहाँ सिद्ध कर दिया ठीक है अब यहाँ पर जो कहा है संयोगात विभागात शब्दाश्च शब्द निष्पत्ति ठीक है और अतः लिंगाच अनित्य है शब्द यहां दूसरे ढंग से कहा है कि यहां पर संयोग विभाग और शब्द वाला होने से शब्द की उत्पत्ति माननी चाहिए अनित्य है तो इसमें लिंग क्या है वो लिंग बताया है यहां पर वहां कोई ऐसा लिंग नहीं बताया ठीक है उसमें कोई बात नहीं है पर यहाँ कारण तो कोई भी है लेकिन कारण क्या है यहाँ पर लिंग को ध्यान में रख के बोला है कि कौन से लिंग है संयोग है विभाग है शब्द है तो संयोग लिंग वाला होने से शब्द को अनित्य मानना चाहिए वहाँ केवल कारण वाला होने से उनको अनित्य कहा है दोनों का अभिप्राय एक ही है मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ लेकिन वहाँ सामान्य नियम के अनुसार बताया है और यहाँ पर विशेष नियम के विशेष नियम के अनुसार बताया ऐसा मानना चाहिए वहा केवल एक सामान्य तो दिष्ट है होता है ना कारण वाला होने से अनित्य है क्या कारण है उसका विशेष संकेत नहीं किया है सामान्य नियम से वहां शब्द को अनित्य सिद्ध किया है यहाँ पर लिंग इसके सामने विद्यमान है कौन से लिंग है संयोग है विभाग है ऐसे लिंग हाँ जी कह रहे हैं सामने से सामने ये सामने से भी है बात सामान्य नहीं है बात को यह समझना चाह रहे हैं अनित्य कारण वाला होने से अनित ठीक है ना बस कारण वाला है जो भी कारण वाला होता है वो अनित्य होता है तो ये एक सामान्य नियम है यहाँ पर ठीक है अब वहां जो लिंग बताए ना वो संयोग रूपी लिंग विभाग रूपी लिंग ये जो लिंग है ये ये लिंग भी कारण को ही बता रहे हैं उसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं वहां कारण कौन सा कारण है उसको बताना वह उद्देश्य नहीं है वहां एक सामान्य नियम से बोल दिया कि शब्द जो है कारण वाला होता है अब यह कौन सा कारण वाला होता है वो यहाँ लिंग स्पष्ट किया है जैसे पहले सुन लीजिएगा जैसे नित्य पदार्थ है अनित्य पदार्थ है अब पदार्थ है ठीक है गुण वाला होने से पदार्थ होता है ठीक है ना भाई इसको यानी यूं कहना चाहिए द्रव्य है भाई द्रव्य क्यों कहना चाहिए वाला होने से जो जो गुण वाला होता है वो वो पदार्थ तो होता है समझ रहे हैं आप अब कौन सा गुण है वहां कुछ बोला नहीं है बस केवल यह बताया कि भाई वो द्रव्य है तो वो गुण वाला है एक सामान्य नियम है अब वो कौन सा गुण है उसके अंदर या गुण संकेत किया जा रहा है पकड़ में आ रहा है ना इसे आत्मा द्रव्य है गुण वाला होने से बस इतना ही बताया अब वो कौन सा गुण है तो इच्छा द्वेश प्रयत्न सुख दुख इन लिंगों वाला होने से वो आत्मा है पकड़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वहां पकड़ में आ रहा है वो ठीक है नहीं ठीक किन कारण से किस कारण से उसको समझो उदाहरण जो दिया जाए ना वो उदाहरण इसलिए दिया है केवल वहाँ संकेत है भाई ये द्रव्य है क्यों गुण वाला होने से वह ये बताना उद्देश्य नहीं है भाई इस गुण वाला होने से ये द्रव्य है वहां केवल एक सामान्य नियम बताया भाई गुण वाला होने से द्रव्य है अब ये कौन से गुण है यह विशेष रूप से संकेत किया भाई इच्छा द्वेश ऐसा गुण वाला द्रव्य है पकड़ में आ रहे हैं ना तो एक जगह सामान्य नियम से सिद्ध किया और एक जगह विशेष नियम बता दिया वो गुण गिना दिए कौन से गुण है ठीक किसी प्रकार यहाँ कारण वाला होने से शब्द अनित्य है ठीक है अब वो कौन सा कारण है तो वो लिंग यहाँ पर स्पष्ट किया भाई संयोग रूपी लिंग है विभाग रूपी लिंग है इन लिंग वाला होने से ये शब्द अनित्य है दोनों में अनित्यता समानता है मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं यूं तो ये सारे सूत्र अनित्य, अनित्य को बताने के लिए है लेकिन यहाँ वो लिंग कौन सा लिंग है वो यहाँ निर्देश किया है वह निर्देश नहीं किया है इसलिए अलग से सूत्र है हाँ जी बोते अब बताइए हम विभाग हाँ जी, उसी उसी, का निर्देश तो जी उस, उसी उसी के अनुसार है ना अतः मतलब यहाँ जो लिंग निर्देश किया है ना इकतीसवें सूत्र में संयोग विभाग तो शब्द अतः इन लिंगों वाला होने से शब्द अनित्य है ऐसा ठीक तो है तो सकता नहीं है है कि तो वही वही आगे आने वाला है। देखिए है, ऐसा है पहले इस बात को समझ लीजिएगा कोई व्यक्ति किसी बात को सिद्ध कर रहा है ना तो वो एक बार दो बार तीन बार अनेक बार बोल सकता है क्योंकि आपको हर परिस्थिति में उसको अनित्य सिद्ध करवाना है ठीक है ना वो अलग अने, अनेक ढंगों से अपना हेतु प्रस्तुत कर सकता और अपना अपने हेतु को प्रस्तुत करने का ये भी एक माध्यम है ठीक है ना तो उसको उस रूप में समझ लीजिएगा बस इतना ही है लेकिन आवश्यकता नहीं है ये हम नहीं कह सकते ठीक है मतलब एक बार बोल दिया दो बार बोल दिया तीसरी बार बोलने की आवश्यकता ही नहीं है ये नहीं कह सकते वो तीसरी बार भी बोल सकता है वो चौथी भी बार बार बोल सकता है केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा है वाक्य पूर्ति के लिए नहीं बोल रहा है वो दृढ़ करवाने के लिए बोल रहा है तो ये सिद्धांत है शास्त्रों में दृढ़ करने के लिए उसको अनेक बार दोहराया जाता है और वो अनेक बार केवल एक ही प्रकार से नहीं दोहराया जा रहा है उसको वो अलग अलग शब्दों के माध्यम से दोहराया जा रहा है यानी किसी भी रीति से आप देखो तो भी आपको ऐसा ही मिलेगा ये बताना चाह रहे हैं तो यहाँ एक माध्यम बताया भाई ऐसे ऐसे लिंगों वाला होने से ये नि... अनित्य है ऐसा तो तो हाँ जी तो तो है तो नहीं क्यों नहीं भिन्न का मतलब है देखिए वहां तो आपको संयोग विभाग शब्द ऐसा बोला है ठीक है ना अब इसलिए लिंग वाला होने से मतलब ऐसे लिंगों वाला होने से ये अनित्य है ऐसा हाँ बस इतना ही पता है हाँ उसकी बात को पहले मतलब तो लिंग तो लिंग वाला वाला वाला तो कारण एक एक ही ही चीज़ चीज़ आ के लिए बताना कारण वाला बताना एक ही चीज के लिए बता रहे हैं ठीक है ना अलग अलग रंग से अलग अलग ढंग से बता सकते हैं लिंग कह करके बता सकते कारण वाला कह करके बता सकते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है उसी बात को पुष्ट कर रहे हैं संक्षिप्त होता है संक्षिप्त देखिए संक्षिप्त तो होता है इसको भी हम मानते हैं और स्पष्ट जब किसी बात को दृढ़ करने के लिए उसको अनेक बार बोला जाता है क्या नहीं बोला जाता है इसका उत्तर दीजिए आप नहीं अनेक हेतुओं से भी सिद्ध किया जाता है और एक ही बात को अनेक ढंग से भी समझाया जा सकता है हाँ तो यहाँ ढंग भिन्न भिन्न है एक ढंग नहीं है ये आप कह रहे हो एक ढंग तब होता है कारण वाला होने से फिर दोबारा भी वही कहते हैं कारण वाला होने से तब वो एक ही बात होती है तो शब्द वेद से कथन किया जाता है ना लोक में हो सकता है नहीं अच्छा यानी लोक में होता है तो बिना वेद में हुए लोक में हो जाएगा तो सूत्र तो नहीं, नहीं सूत्र में भी मिलता है क्यों नहीं मिलता सूत्रकार खुद ही कह रहे हैं और ऐसा ही नहीं अच्छा ठीक है आप और शास्त्रों में भी देखो होता ही है न्याय दर्शन में पढ़ के ही आए थे आप को तो तो कहते। ये तो निरर्थक आप कह रहे हो निरर्थक नहीं है अच्छा मतलब दृढ़ करने के लिए बोलना ये निरर्थक होता है हाँ बताओ इसका उत्तर दो अच्छा ये लोक में ठीक है बार बार कह रहे हैं लोक में ठीक है तो अः महावाष्यकार क्यों कहता है द्विदा सुदृढ़ बहुत वो वो क्या है वो शास्त्र नहीं है हा? अच्छा केवल महाभाष्यकार ही कहता है ऐसा नहीं है न्यायदर हर शास्त्रकार कहता है इस बात को हर शास्त्रकार कहता है पकड़ में आ रहे हैं ना और, और, और देखिए इसी शास्त्र में हमने पहले अध्याय में पढ़ करके भी आए थे वो वो बोल रहे थे ना एक ही सूत्र बार बार आ रहा है बार बार आ रहा है आ लेकिन नहीं वहां बार बार जो आया है वो इसलिए आया है मतलब अलग अलग प्रसंग को बताने के लिए वही सूत्र आ रहा है उसी जैसा सूत्र आ रहा है ठीक है ना था था। वहां अर्थवेद में मान रहा हूं लेकिन वो अर्थवेद होता हुआ भी वो एक ही बार कह सकते थे वहां पर भी याद रखना मतलब उन सबके लिए एक ही बार कह सकते एक ही सूत्र से भी काम चल सकता है लेकिन उसने एक सूत्र से नहीं कहा क्योंकि उसको बार बार कहकर बिठाना चाहता है वो दृढ़ करना अच्छा वहां हो सकता था लेकिन शब्द के बारे में नहीं हो सकता था नहीं ऐसा नहीं है वो क्या कहते हैं सूत्रकार बार बार कहकर के उसको दृढ़ करना भी चाहते हैं एक बात दूसरी बात उसी बात को अलग अलग ढंग से बोल के और दृढ़ करना चाहते है यही है तो हाँ जी, जी हाँ तो नहीं वो ये कह ना ये तो सूत्र की कहना चाहिए वो ये अर्थ नहीं है अर्थ को नहीं ले रहे हैं ये लोग सूत्रकार के ऊपर ही दोष दिखा रहे हैं के ऊपर ही दोष दिखा रहे हैं, तो तो पड़ी रहे हैं। हाँ ऐसा नहीं है ना ऐसा होता नहीं है ना वो दृढ़ करने के लिए वो एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोलता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है यहाँ पर लिंग से बोला है और वहां कारण से बोला है शब्द ही बता रहा है कि ये अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है अगर वहां पर भी लिंग बोलता और यहाँ पर भी लिंग बोलता और दोनों का अर्थ एक ही करता है तब तो कह सकते हैं कि दो सूत्रों की वजह एक सूत्र होना चाहिए और वहा केवल सामान्य कारण बोला है कि कारण वाला होने से अनित्य है अब यहाँ कौन कौन सा कारण है यहाँ कारण नहीं बोल रहे लिंग बोल रहे है पहली बात तो और वो लिंग भी ऐसा लिंग जो संयोग रूपी लिंग विभाग रूपी लिंग इन लिंगों वाला होने से इसको अनित्य ही मानना चाहिए और दृढ़ कर रहे हैं, ठीक है और जी तो ठीक है शब्दाभ्यास भी किया जाता है सार्थक शब्दाभ्यास अच्छा ही होता है तो ठीक है आप आप, आप मानते रहे ना अब किसी किसी व्यक्ति को हम आ, ये थोड़ा आ, बिठा सकते भी आपको मानना ही चाहिए आप स्वतंत्र हैं अब मत मानो और ऐसा ना मानकर के आप ऋषि के प्रति अश्रद्धा के उत्पन्न कर रहे हो और क्या ऐसा मानकर के ऋषि के प्रति अश्रद्धा को ही तो उत्पन्न कर रहे हैं आप जब एक और से उनको ऋषि भी मान रहे हैं और फिर भी अश्रद्धा को उत्पन्न कर रहे हो यही माना जाएगा हमारे पक्ष में तो कोई दोष नहीं हम तो हम संगति लगाने का पूरा प्रयास कर रहे देखो इसका ये अभिप्राय होता है इसका ये अभिप्राय होता है फिर भी आप नहीं मान रहे हो हाँ जी विस्तार में हो सकता है हम कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में वाह होगा वाह होगा कह करके ये भी प्रक्षिप्त होगा ये भी प्रक्षिप्त होगा कर ले नहीं कर गलत हो गया होगा होगा सब जो भी नहीं नहीं गलत हो गया होगा आपको ये दिखे कि ये तो बिल्कुल ही बेकार ये है और इसमें ऐसे अनर्गल बात कही जा रही है आ, इसका कोई मतलब ही नहीं है तब तो इसको कह सकते हैं ये बेकार है और स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर यहाँ हाँ स्पष्ट दिख रहा है कि यहां शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए अलग प्रक्रिया से अलग माध्यम से उसको दृढ़ कर रहे हैं स्पष्ट दिखाई दे रहा है फिर भी इसको आप प्रक्षिप्त किया होगा किसी ने ऐसा मानकर के उसको नकारना तो ऐसा करेंगे तो आपकी दृष्टि वही बन जाएगी ये भी ऐसा ही होगा ये भी ऐसा ही होगा ऐसे तो बहुत सारे निकल जाएंगे ऐसा नहीं होता है चलिए और, और क्या है हाँ जी नहीं जी शब्द संयोग से, शब्द से, से, से, से होता है विभाग से होता है जो संयोग विभाग से जो उत्पन्न होता है फिर वो उत्पन्न हुए शब्द ऐसी फिर शब्द उत्पन्न होता है ऐसा ही होगा उसी अर्थ में लेना है जिस अर्थ में ले सकते उसी अर्थ में लेना है ठीक है कैसे उत्पन्न उत्पन होता है मैं जब यहां बोल रहा हूं तो आपको वहां सुनाई दे रहा है तो वो वहां पर भी शब्द ही है ना कहीं भी जाओ सारा सब जगह यही शब्द है मैं यहां बोलूंगा तो वहां तक सुनाई दे रहा है तो उसमें जितना मैं वेग उत्पन्न करता हूं उस वेग के आधार पर वो उस वो वेग उस शब्द को वहां तक कितना दूर तक ले जा सकता है उत्पन्न कर करके कैसे, कैसे का मतलब क्या होता है रहा रहा। कैसे है उसमें ऐसा सामर्थ्य है मैं क्या कर सकता हूँ वो कैसे उत्पन्न होता है का मतलब ये तो डाइ बस शब्द जैसे मिट्टी गड़े को उत्पन्न करता है अब कैसे उत्पन्न करता है उसके अंदर यह सामर्थ्य है सामर्ते? हाँ तो कुछ दिखने वाले होते हैं कुछ नहीं दिखने वाले होते हैं ये, ये तो ये तो आ, जैसे वहां आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ समझ में आ रहा है भाई उत्पन्न तो यहां हुआ है लेकिन वहां आपको क्यों सुनाई दे रहा है क्या प्रतिध्वनि क्या प्रतिध्वनि नहीं तो कोई प्रतिध्वनि नहीं है नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा ही मतलब वो शब्द वेग से वहां तक जा रहा है शब्द से उसमें ये समस्या है की फिर तो सभी शब्दों को जाना चाहिए वेग से शब्द हाँ नहीं जाते है नी नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल वो दिखाई देने वाला उसमें रूप होता तो दिखाई देता है ना और रूप नहीं है वहां उसमें रूप नहीं है माना यही जाता है कि वो शब्द से शब्द उत्पन्न होता है वहां तक जाता है यही माना जाता, जाता। है नहीं वही वही तरंग का मतलब है शब्द संतति हाँ। तर, तरंग का मतलब है तो मतलब हाँ वो वही बात है वहाँ वो तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना वहाँ पर उनका तो कथन है उनका कथन यह है कि वो तो प्रत्यक्ष दिखता है ये तो दिखता नहीं है लेकिन दिख दिखने का मतलब है नेत्र प्रत्यक्ष तो इसका कैसे होगा शब्द का शब्द का तो श्रोत्र प्रत्यक्ष होगा श्रोत्र प्रत्यक्ष सही पता लग रहा है कि शब्द यहां तक आ रहा है तो हो यहाँ तक पहुंचा है ठीक है ना अब यहां तक पहुंचा है तो फिर सब सब पहुँचना चाहिए सब क्यों नहीं पहुंच रहे हैं सबका <UMें गार>। मतलब जो भी बोले जैसा भी बोले आप भी बोल रहे हो वो भी वहां तक पहुंचना चाहिए ये बोल रहा है उसका भी पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचता है किसी का कम दूरी तक जाता है किसी का अधिक दूरी तक जाता है हाँ नहीं वेग तो है उस वेग के कारण से आ, अभी इसका तो प्रमाण मैं नहीं दे सकता मतलब वो शब्द शब्द को उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि वो शास्त्र प्रमाण से ही हम मान करके चल रहे हैं शब्द शब्द को उत्पन्न करता है उसको हम प्रत्यक्ष तो दिखा नहीं सकते हाँ तो वही है तो वो तो प्रत्यक्ष का मतलब हाँ तो शब्द प्रमाण है अनुमान प्रमाण है।, तो है अनुमान प्रमाण को वो नहीं मान रहे ना मुख्य बात तो ये है तो तो तो नहीं माने। क्या तो नहीं, माने तो तो नहीं नहीं नहीं आएसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं माने तो मत मानो ऐसा नहीं काम चलेगा ना नहीं देखिए ऐसा है वो ये कहना चाह रहा है ना कि भई वो शब्द शब्द को शब्द उत्पन्न नहीं कर रहा है वो वेग लेके आ रहा है वहां से उनका कथन की हाँ वो आपकी तरह हम सब नहीं कर सकते ना <laughs> भई ऐसा क्यों ऐसा को? हर जगह ऐसा नहीं होता वो उनको ये कह रहे हैं कि आपने आपने उसमें वेग पैदा किया तो वेग जितना दूर तक जाता है दूर तक सुनाई देता है वेग ले जा रहा है नहीं वेग वेग उस, उसी शब्द को वहाँ जो उत्पन्न उसी शब्द को वहां तक वेग ने ले आया वो ये कहना चाह रहे हैं वो वो तो वो आपकी बात तो मैं समझ लिया वो आपकी बात तो समझ ली है वो ये इनकी ये जो बहन ने प्रश्न प्रस्तुत किया है ना वो शब्द शब्द को उत्पन्न ना करके वो शब्द जो वेग है वो वेग लेके आए यहां तक ये कहना चाह रहे हैं ना अब वेग ही लेके आया है वेग नहीं लेके आता है इसके लिए मेरे पास कोई पैमाना नहीं है वो तो शब्द प्रमाण है हमारे पास भाई शब्द शब्द को उत्पन्न करता है इसलिए वो वाण तक पहुंच रहा है क्योंकि शब्द एक ही शब्द वाण तक इसलिए नहीं ला सकता उसका तो उत्तर ये है कि शब्द आशु विनाश वाला होने से कोई शब्द यहां तक नहीं आ सकता एक तो यही हेतु है हमारे पास में क्योंकि जैसे कर्म एक ही कर्म देर तक नहीं रह सकता नियम क्या है कर्म का कर्म उत्पन्न होता है नष्ट होता है ठीक है फिर भी यहाँ पर वहां तक बांध गया है कर्म तो वहां हुआ वा था वहां तक गया है तो वो जो वेग उसमें उत्पन्न किया जो बल दिया था वो बल जो है वो अगले अगले कर्म को उत्पन्न करता जाता है इसलिए वहां तक बांध पहुंच गया जैसे यहाँ पर कर्म के परे वैसे ही यहाँ पर एक बल पैदा किया और वो बल के माध्यम से वहां शब्द जो आ रहा है वो शब्द शब्द को उत्पन्न करता आ रहा है बस ये क्योंकि शब्द जो है अनित्य है वो कर्म के समान जल्दी नष्ट होने वाला है फिर भी वो देर तक रह रहा है इसका मतलब ये है कि शब्द शब्द को उत्पन्न करता है मां तो वेग कर्म को उत्पन्न करता जा रहा था और यहां शब्द शब्द को उत्पन्न कर्म में ये सामर्थ्य नहीं है कि अगले कर्म को उत्पन्न कर सके पर यहां शब्द में यह सामर्थ्य है कि वो अगले शब्द को उत्पन्न करता जाता है ऐसा यह माना गया है ठीक है ना बस इतना ही हम बता सकते हैं बाकी हूं उनकी उनके प्रश्न के अनुसार भी वो कैसे हम माने की वो आ रहा है शब्द क्योंकि वो प्रत्यक्ष तो होता है ना नेत प्रत्यक्ष तो नहीं दिखा सकते वो शब्द प्रमाण से ही अनुमान प्रमाण से ही बताएंगे उनको वो है हाँ तो जी हाँ हो जाता है तो पे को उसी वाले को भी नहीं वो ये कहेगा वो वो जो वांतक आ रहा है ना वो कम आ रहा है शब्द शब्द से उत्पन्न होता ना कह करके वो जो वेग ले आ रहा है ना तो रास्ते में प्रतिघात होता रहता है ना इसलिए वो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है ऐसा वो भी बोल सकता तो वाला शब्द है तो शब्द आता। नहीं नहीं वो उसका वेग उसका बल इतना दूर नहीं है दिल्ली वाला यहाँ तक आ ही नहीं सकता वो वो वो कोई बात नहीं है पर ये एक में ये एक एक में बात आई थी कि कि इसी से सिद्ध है नया दूर तक दूर तक दूर वो, वो, वो, वो तो है हम वो समझ रहे जैसे जो मैं बोल रहा हूँ हाँ जो मैं बोल रहा हूँ जैसा आपको सुनाई दे रहा है वैसा ही उधर वाले को सुनाई नहीं देता है ठीक है ना और वहां वाले को भी उतना भी नहीं सुनाई देता कुछ भी नहीं सुनाई देता वो समाप्त होता होता है प्रश्न केवल इनका इतना है कि वो शब्द शब्द को उत्पन्न ना करता हुआ, वो वेग ले जाता है वहां तक वो ये, बस इतना वो कहना चाह रहा है। तो वहां तक जा नहीं सकता वही शब्द उसके पीछे वो कारण है वो अनित्य होने के कारण से जल्द समाप्त होने वाला है तो वहां तक इतने देर तक नहीं रह सकता इतने देर तक रह वाला अगर होता तो फिर तो वो शीघ्र नाशी उसमें लागू नहीं होता है वहां तो शीघ्र समाप्त तो होने वाला स्वीकार किया गया है फिर भी वहां तक पहुंच रहा है उससे अनुमान होता है कि शब्द से शब्द उत्पन्न होता है यह अनुमान से सिद्ध होता है शब्द शास्त्र से सिद्ध होता है बस इतना ही हम कह सकते हैं बाकी वो कोई आ, दिखाने वाली चीज नहीं है यह ठीक है है पे इसको प्रकाश तो दूर से एक ही जाएगा जैसे ये बोले वेग से जाएगा लेकिन जो तो शब्द उसकी से से है उसकी क्या वेव को उत्पन्न करता है जैसे पानी की लहर एक दूसरी से दूसरी होती है वेव्स वेव्स में हैं हैं हैं साउंड की की होती होती और लाइट तो सीधी जाती उनको वे एक ले जाते कुछ होता है लेकिन इनका जो प्रश्न है उसका उत्तर देना होगा हमारे विज्ञान से भी, भी सीधे इनके हेतु को हमें काटना है तो इन्होंने जो तो बोला है ना कि आ, वेग से ही हम काम चला लेते हैं शब्द को शब्द जो उत्पन्न करता है इसको तो उस तो तो अंतराल में जो शब्द की उत्पत्ति विनाश है उसको स्थापित करना किसी उसको है किसी हेतु से और उसको काटते हुए ऐसा कुछ वो तो कर लेंगे जो आपने जो हेतु है, है, वो है, वो तो तो है।, है वो तो है वो केवल शब्द प्रमाण के अनुसार ही सिद्ध कर सकते हैं उस शब्द प्रमाण के अनुसार वहां पर फिर अनुमान तो शब्द शब्द उत... शब्द शब्द शीघ्र विनाशी शास्त्र में कहा है आ? और आ, आ, आ, शब्द शब्द से उत्पन्न होता है शास्त्र में कहा ठीक है ना ये तो शब्द प्रमाण हो गए फिर वहां हमको अनुमान तब हो रहा है ना कि जब शब्द ये कहता है कि वो शीघ्र नाश होता है और शब्द से शब्द उत्पन्न होता है और हम इतने दूर बैठे हैं फिर भी हमको यहां तक शब्द उत्पन्न हो रहा है मतलब सुनाई दे रहा है वो शब्द से शब्द उत्पन्न होकर के ही वो हमको उपलब्ध हो रहा है ऐसा अनुमान होता है तो हम अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं और शब्द प्रमाण से सिद्ध कर रहे हैं लेकिन हम अनुमान से जो सिद्ध कर रहे हैं उस पर उनका प्रश्न है भाई उसको आ... शब्द से शब्द ना मान करके बस वो वेग उठ, उसको उठा के ला रहा है और यहां तक पहुंचा रहा है ऐसा उनका प्रश्न है उसका समाधान हमारे पास में नहीं है ये मैं कह रहा था हाँ वो विचार क्या है वही जितना भी आप विचार करेंगे वो शब्द प्रमाण ही रहना होगा आपको वो शब्द प्रमाण और मान से ही आप सिद्ध करेंगे नहींतु का वही तो हेतु को किस काटोगे शब्द प्रमाण से ही तो काटोगे शब्द प्रमाण तो है ही ऑलरेडी हम स्वीकार ही कर रहे हैं आ, आ, नहीं जब जो शब्द से कटता है तो वो अनुमान भी वो संभावना जो भी कर रहे हैं वो संभावना भी उसी शब्द से काटेंगे ऐसा है खैर कोई बात नहीं आगे अब बोलिए बीसवा अच्छा ये पीछे पीछे क्या पूछा जा रहा है पहले एक बार पाठ कर लेते तो तब पूछ सकते हैं हाँ पाठ तो आप आज पूरा कर लेते हैं ना थोड़ा सा बचा हुआ है हा जी चौतीसवा सूत्र शब्द को यहां पर अनित्य सिद्ध करते हुए आ रहे हैं नहीं पहले अनित्य को सिद्ध करते हुए आ रहे हैं तो पूर्व पक्षी ने एक बात कही है शब्द जो है एक ध्वनियात्मक होता है और एक वर्णात्मक होता है तो दो प्रकार के शब्दों में ध्वन्यात्मक शब्दों में कोई हमें आपत्ति नहीं है उसको आप अनित्य भले मान लेना लेकिन जो वर्णात्मक शब्द है उसको लेकर के उसका था कि वर्णात्मक शब्द को कम से कम नित्य मानना चाहिए उसके लिए पहला उसने हेतु दिया है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो आदान प्रदान होता है ये स्थिर शब्द का ही होता है अस्थिर शब्द का नहीं हो सकता एक हेतु दिया उसने पहला हेतु अब दूसरा और तीसरा यह हे हेतु दोनों इकट्ठा दे रहे हैं बोलिए प्रथमादि शब्दात संप्रतिपत्ति भावाचवा सूत्र में प्रथमा प्रथमा और आदि से मध्यमा और उत्तमा ऐसा अर्थ लेना है यहां पर आदि में और भी जुड़ेंगे वहां पर तो प्रथमा मध्यमा और उत्तमा ऐसा नहीं समझ में आया आगे ना मतलब आदि आदि से क्या अभिप्राय है तो उस आदि का अभिप्राय बता रहा हूं आदि का मतलब यहां पर प्रथमा आया तो मध्यमा भी है और उत्तमा भी है तो आदि शब्द से दो को ग्रहण कर सकते आप, को और उत्तमा को। प्रथमा मध्यमा उत्तमा यह मध्यमा की जरूरत नहीं है प्रसंग के अनुसार या तो प्रथमा के बाद में आदि से उत्तमा को अमकु लेना है और यहाँ जो संप्रतिपत्ति जो है ना संप्रतिपत्ति प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान को और इसमें सम पूर्वक जोड़ा है तो विशेष ज्ञान तो वो विशेष ज्ञान यहाँ पर प्रत्यबिज्य ज्ञान को ले रहे हैं स्मृति को स्मृति से स्मृति शब्द को संप्रतिपत्ति शब्द से यहां बोला जा रहा है तो अनयो सूत्र यो एक वाक्यता अस्ती इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है प्रथमादि शब्दात का अर्थ करते हुए भाष्कर कह रहे हैं प्रथमा उत्तमादि शब्दात शब्दों वर्णात्मको नित्यः प्रथमा उत्तमा प्रथमा उत्तमा आदि शब्द से यह पता लगता है कि वर्णात्मक शब्द नित्य है कैसे प्रवो वाज अभिद्यवो ये ऋग्वेद का मंत्र है कलु ऋच सा ये ग्यारह ऋचाए यानी ग्यारह मंत्र सामिधेनी नामक मंत्र कहलाते हैं इनका नाम दिया है ग्यारह मंत्रों का नाम सामिधेनी मंत्र तासाम प्रथमाम उत्तम रिचम त्रिहि प्रथम पूर्वाम त्रिहि उत्तम अंतिमा क्या तो वो, वो संधि कारण से हो गए ना ज़िए। ज़िए। हाँ चर्च नहीं है वो चर्चा चर्चा का मतलब यहां चा और रीचा ऐसा है हा जी तो ये कहते हैं तासाम तासाम ऋचाम उन ऋचाओं में प्रथमाम पहली उत्तमाम अंतिम ऋचा स्त्रीलिंग में इसलिए यहां पर प्रथमाम उत्तमाम स्त्रीलिंग में दिखा रहे हैं तो प्रथमाम पहली ऋचा और उत्तमाम अंतिम ऋचा पहली ऋचा को और अंतिम ऋचा को त्रि प्रथमां तीन बार पहली ऋचा को इस प्रथमां को ही पूर्वाम शब्द से बोला पूर्वाम कहो या प्रथमाम कहो एक ही बात ऐसे ही त्रिही उत्तमाम और अंतिमम उत्तमाम भी कहो या अंतिमम कहो हाँ हाँ अंतिमाम तो पहली ऋचा को तीन बार और अंतिम ऋचा को तीन बार पुनः आव आवर, आवर्तिया यानी बार बार बोल करके यानी पहली ऋचा को बार बार यानी तीन बार बोल करके अंतिम ऋचा को तीन बार बोल करके पंचदश सामिधेनी संपाद्य पंचदश सामिधेनी, नहीं इसको पंचदश करना है चतुर्दश नहीं हो सकता पंचदश कहना है ठीक है तो पंचदश साध संपाद्या पंद्रह साधे ऋचाओं को संपाद्य संपन्न करके अग्नि समिंधा अग्निधिधनाय प्रयुंजीता अग्नि समिंधनाय प्रयुंजीता अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए अग्निदेवता को देने के लिए प्रयुंजीता इनका प्रयोग होता है ग्यारह है ना ग्यारह में से पहली वाली को तीन बार बोला ठीक है और अंतिम वाले अंतिम वाली रिक्चा को तीन बार बोला दो दो अतिरिक्त तो होते ऐसा मतलब ग्यारह में से दो को हटा दो नौ है तो नौ को तो एक, एक बार बोला अब जो दो को हटाया उन दो को हमने क्या बात तीन तीन बार बोला तो छ हो गया छे और नौ पंद्रह हो गया ऐसा पकड़ तो में आ न्याय दर्शन में भी यही आया ना हाँ। दे दे हाँ। जी क्यों दे रहे वो प्रसंग वही है इसलिए दे रहे हैं नहीं विशेष बात नहीं उदाहरण तो आप मान लीजिएगा एक उदाहरण को जहां भी लागू हो रहा हो वहां दे सकते हैं यही क्यों दे रहे हैं कोई हम उस पर आपत्ति नहीं जता सकते उदाहरण तो उदाहरण होता है और वो उदाहरण प्रसिद्ध है इसलिए उसको बार बार दिया जाता है तो वहां पुनरुक्त दोष के लिए है और यहाँ नित्यता को सिद्ध करने के लिए दे रहा है मतलब वो ये कहना चाहता है अगर वो वर्णात्मक शब्द नित्य नहीं होता उसको बार बार नहीं दोहरा सकता पहले से है इसलिए उसको दोबारा दोहरा रहे हैं तिबारा दोहरा रहे हैं यह उसका कथन है अगर नहीं है तो उसको दोहरा है वो नया नया उत्पन्न होता है वो तो हाँ, हाँ वो ये वो उनका ये कथन है ये पहले से है मंत्र तभी तो उसको बार बार दोहराया जा रहा है ये सिद्ध करना चाहता उसके लिए उसने ये दिया ये है हाँ यह पूर्व पक्षी है पकड़ में आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं पंचदश सामिधेनी ये द्वितीय बहुवचन में है पंचदश सामिधेनी संपाद्य पंद्रह सामिधेनि नामक ऋचाओं को संपन्न करके अग्नि समिंधनाय अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए अग्नि देवता को आवती देने के लिए प्रयुंजित यह प्रयोग में लाया जाता है नहीं, नहीं मंत्र मंत्रों का समूह का नाम है हाँ जी अब कह रहे हैं इति इति अत्र में के बाद में जोड़ दो इति अत्र यहाँ पर प्रथमोत्तम स्थिति पुनरावृत्ति भविमज युजते युज्यते ये कहता है इति अत्र इस प्रसंग में प्रथम प्रथम ऋचा को और उत्तम ऋचा को यह जो बोला जा रहा है हो, पहले से विद्यमान है उन्हीं को पुनरावृत्ति के रूप में दोहराया जा सकता है नित्य मानने पर ही ऐसा किया जा सकता है अनित्य में दोहराया नहीं जा सकता यह कहना चाह रहे प्रश्न समझ में आ रहा है यह पूर्व पक्षी का कथन है हा जी तथा तथा अब संप्रतिपत्ति भावाचा को समझाने तथा संप्रतिपत्ति भावाचा संप्रतिपत्ति सम्यक प्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति का मतलब है सम्यक प्रतिपत्ति यानी विशेष रूप से ज्ञान और यह विशेष रूप से जो ज्ञान कह रहे हैं यह विशेष रूप से ज्ञान का मतलब है स्मृति ज्ञान को ले रहे हैं सिद्धस्य अनुस्मृति उसी बात को कह रहे हैं सिद्धस्य अनुस्मृति नित्य की ही अनुस्मृति होती है यानी पहले से जो विद्यमान है उसी की स्मृति होती है सिद्धस्य अनुस्मृति सिद्ध अनुस्मृते अनुस्मृत सिद्ध की ही अनुस्मृति होने की संभावना होने से यदा सिद्ध से प्रयोगात शब्दो वर्णात्मको नित्य कहते हैं सिद्धस्य प्रयोगात सिद्ध का ही प्रयोग ऐसा होने से यानी स्थिर रहने वाले वर्णात्मक शब्द का ही ऐसा प्रयोग होता है वर्णात्मक का नित्य इसलिए वर्णात्मक शब्द नित्य है यथ स एव अयम गायत्री मंत्र है ये वही गायत्री मंत्र है जिसको मैंने कल बोला था पकड़ में आ रहे हैं ना जिस गायत्री मंत्र का जब मैंने कल किया था जिस गायत्री मंत्र का जो जप कल किया था वही गायत्री मंत्र का जप आज कर रहा हूं ये जो अनुस्मृति से बोल रहा हूं ना ये सिद्ध है यानी गायत्री मंत्र नित्य है तभी मैं ये बोल सकता हूं कल जिस गायत्री मंत्र का जप किया था उसी का आज बोल रहा हूं फिर कहते हैं अध्याय गायत्री मंत्र है अध्याय अध्याय ये वही अध्याय है जिस अध्याय को कल बोला था जैसे हम लोग बोलते हैं ना इकतीसवें अध्याय को बोलते हैं जिस 31वें अध्याय का स्वाध्याय कल किया था उसी 31वें अध्याय का आज स्वाध्याय कर रहा हूं मैं ये स्थिर है तभी तो मैं ऐसा कर सकता हूं हाँ जी? तो था। क्या नहीं वो अलग बात है मतलब मैं मेरे को ये याद आ रहा है ना कि कल जिन मंत्रों को मैं बोला था उन्हीं मंत्रों को अब बोल रहा हूं ये कहना चाह रहे मंत्र तो है वो वर्णात्मक मंत्रों को नित्य मानता है ना वर्णात्मक मंत्रों को नित्य मान रहा है तो कल जिन मंत्रों को मैंने स्वाध्याय किया है जिस अध्याय में रहने वाले मंत्रों को कल स्वाध्याय में बोला है उन्ही अध्याय में रहने वाले मंत्रों को आज भी बोल रहा हूं ऐसा तो अने गायत्री मंत्र अद्याय वाद्य अपनी प्रयुक्त अने इस व्यक्ति के द्वारा अध्यय प्रयुक्त आज भी उसी तरह प्रयोग किया है विन प्रयोग किया है प्रयुक्त किया है अथवा विनियोग किया है ऐसा मतलब इस यज्ञ में विनियोग किया है या प्रयोग किया है अस्मिन कर्म कांडे कहा प्रयोग किया है विनियोग किया है मुक कर्मकांड में जैसे हम लोग यहां पर प्रयोग करते हैं दैनिक कर्मकांड में दैनिक कर्मकांड में, तो यस, अग्नि कर्म कांड कर्मकांडे प्रयुक्तो विनियुक्तो वो जो यश्चो जो यने कल के दिन में अमुष्म कर्मकांडे अमुक कर्मकांड में उसका प्रयोग किया था विनियोग किया था यानी कल के दिन में जिस कर्मकांड में जिन मंत्रों का प्रयोग किया था जिस अध्याय का प्रयोग किया था जिस गायत्री मंत्र का प्रयोग किया था उसी मंत्र को उसी अध्याय को आज वाले कर्मकांड में दोबारा प्रयोग किया जा रहा है इस अनुस्मृति से भी पता लगता है वर्णनात्मक शब्द जो है यह नित्य है ऐसा यह पूर्व पक्षी का कथन है ठीक है सूत्रार्थ हाँ जी नहीं अलग अलग लिख सकते हो चौतीसवां सूत्र का अर्थ पहले लिखिएगा प्रथमा उत्तमा प्रथमा उत्तमा रिचाओं को ऋचाओं को तीन तीन बार दोराए तीन तीन बार दोरा ऐसा शब्द प्रमाण होने से ऐसा शब्द प्रमाण होने से वर्णात्मक शब्द को वर्णात्मक शब्द को नित्य मानना चाहिए यह चौतीसवां सूत्रकारर्थ हो गया ठीक है पैंतीसवें सूत्रकारर्थ पहले से विद्यमान पहले से विद्यमान मंत्र या अध्यायी को पहले से विद्यमान मंत्र या अध्याय को अनुस्मृति से अनुस्मृति से प्रयोग करने से प्रयोग करने से शब्द की नित्यता सिद्ध होती है वर्ण वर्णात्मक शब्द की नित्यता सिद्ध होती है ठीक है सर्व समाधत्ते सभी बातों का समाधान एक साथ करते हैं सभी का मतलब ये जो तीनों उन्होंने हेतु दिए हैं ना द्वयोस्तु दु प्रवृतियों अभावात्थमादिशबात संप्रतिपत्ति भावाच्चा इन तीनों का एक साथ समाधान करते हैं सर्वम समाधत्ते सबका एक साथ समाधान दिया जाता है सिद्धान्ति। ये सिद्धांति का बोलिए संदिग्ध सती बहुत्व वो तो कहते हैं बहुत्व सति संदिग्ध आपने जितने भी हेतु है ये सब संदिग्ध को संदिग्ध को पैदा करते संशय को पैदा करते हैं हेतव एक हेतवा आपके ये तीनों हेतु हैं हेतु कौन कौन से द्वो प्रवृत्ति प्रथमादिश्द संप्रतिपत्ति ये तीनों हेतु संदिग्धा सही ये संदिग्ध है शब्दस्य से नित्यत्व तुम शब्द की नित्यता को सिद्ध करने में संदिग्ध है संदेह को पैदा करते हैं पकड़ में आ रहा है? क्या ये तो ये तो ही एते अस्थिरेशु खलु अपि प्रयुजंते ये तीनों हेतु अनित्य में भी प्रयुक्त होते हैं पकड़ में आ रहा है ये जो तीनों हेतु दिया आपने ये तीनों ही हेतु जो अनित्य होते हैं उनमें भी लागू होते हैं इसलिए संदिग्ध अनेकांतिक, अनेकांतिक हो गए ना इस रूप में संदिग्ध कह रहे हैं तो ये अस्थिरेशलु अभी प्रयुजनते अनित्य में भी प्रयोग में आते हैं इसलिए संदिग्ध है यथा अब उदाहरण से समझा रहे यथा व्यायाम शिक्षण गुरु शिष्याय प्रदीयते शिष्य न च आदीयते व्यायाम का प्रशिक्षण जो है ना गुरु शिष्य को देता है और शिष्य ग्रहण करता है और यह व्यायाम क्या है क्रिया है ठीक है ना व्यायाम एक क्रिया है UH! और क्रिया अनित्य है अनित्य क्रिया में भी इसी प्रकार होता है अनित्य है अनित्य होते भी गुरु देता है और शिष्य ग्रहण करता है नृत्य का दिया हाँ वो क्रिया वो नृत्य भी क्रिया है ना, ना हाँ जी हाँ जी वो वो नृत्य का उदाहरण वहां पर दिया है और यहाँ व्यायाम का उदाहरण दिया है तो उसमें हमें आवाज़ को करना होगा। हाँ जी आवाज़ आवाज़ बिना ये व्यायाम है ना यहाँ भी वैसा ही है व्यायाम भी वैसा ही है मतलब वो केवल यहाँ क्रिया को, को दिखा रहे हैं, बस केवल क्रिया को दिखा रहे हैं, क्योंकि व्यायाम एक क्रिया है और नृत्य भी एक क्रिया है वो विशेष प्रकार है ना यानी इन सभी क्रियाओं को गति में लिया जाता है गति के अंतर्गत आते हैं तो व्यायाम भी अनित्य होता हुआ भी गुरु के द्वारा दिया जाता है और शिष्य के द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा प्रथमो अंतिमों व्यायामः पुनः आवर्तनीयः श्रेष्ठः सह गुरु कहते व्यायाम दिखाया था ना वो वाला व्यायाम दोबारा दिखाओ गुरु कहता है और गुरु ये भी कहता है जो अंतिम सबसे अंत में जो आपको व्यायाम सिखाया ना ये जरूर करना है इसको दोबारा दिखाओ मेरे ये को यह आपके कमर दर्द को बिल्कुल ठीक रखता है ठीक है ना ऐसा करके देखना ठीक है तो ये व्यायाम है उसको आवृत्ति करवा रहा है तो आवृत्ति भी दिखा रहा है तो कह रहे हैं प्रथम व्यायाम अंतिम व्यायाम को दोबारा करके दिखाइए क्योंकि वो व्यायाम श्रेष्ठ है सब व्यायाम श्रेष्ठ है वो व्यायाम श्रेष्ठ है फिर कहते हैं स एव अयम व्यायामो अने न मल कृता प्रदर्शितो व प्रदर्शिता अत्रह कलु अन तत्र यह कृता प्रदर्शित अब तीसरे हेतु को समझा रहे यहां पर कहते हैं स एव अयम व्यायाम वही वह ही यह व्यायाम है अनल मल्लेन कृता इस मल्ल ने इस पहलवान ने उसी व्यायाम को किया है उसी व्यायाम को प्रदर्शित किया है अनेना अनेना अत्र पर इस मल्ल ने इस पहलवान ने जिस व्यायाम को प्रदर्शित किया है उसी व्यायाम को कल दूसरे मल्ल ने किया था अथवा इसी पहलवान ने जिस व्यायाम को कल किया था उसी व्यायाम को आज भी दोबारा दिखाया है हाजी वही पहलवान हो चाहे दूसरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ जी हाँ हम्म उत्तर है और फिर तीसरे सूत्र का उत्तर है ये अधिवाला अभी जो, जो।, अभी जो बता रहे है ना ये वही व्यायाम है जिस पहलवान ने कल किया था और उसी व्यायाम को वो आज कर रहा है ये तीसरा का उत्तर है एवं संदिग्धा सन्ती न च संदिग्धा हेतु तो भवन्ति च संदिग्धा सन्ती इस प्रकार से आपकी ये तीनों हेतु जो है वो संदिग्ध है और संदिग्ध होता हुआ ये हेतु के रूप में ग्रहण नहीं किए जाते हैं वक्षति ही अग्रे खु आचार्य आगे जाकर के सूत्रकार तीसरे अध्याय में स्वयं कहते हैं अप्रसिद्धो अनपदेश अनपदेश एक सूत्र है आगे तीसरे अध्याय में आएगा अप्रसिद्ध अप्रसिद्ध मतलब जो प्रसिद्ध नहीं है ठीक है जी अनपदेश हा। वो अपदेश है यानी उपदेश नहीं है वो अनपदेश है हाँ गलत अन, आ, उपदेश है इसलिए संदिग्ध वो संदिग्ध कहलाता है अनपदेश संदिग्धो भवती जो अनपदेश है मतलब जो उपदेश नहीं है वो संदिग्ध होता है यानी अनाप्त का जो कथन है वो संदिग्ध होता है जो आप्त नहीं है वो अनाप्त है इसलिए वो अनपदेश है। उपदेश नहीं है वो अनपदेश कहलाता तो है कहला और क्या वो संदिग्ध ही होता है बोलो आप क्या कहना चाहते हैं नहीं आप उ, आप उल्टा क्यों बोलते हो आप एक एक प्रकार से तो आपने उसको आप तो नहीं माना तो आप तो नहीं है तो फिर संदिग्ध ही रहेगा आप तो माने तो फिर संदिग्ध नहीं होगा हाँ पकड़ में आए आप जो कहना चाह रहे हैं आपका उत्तर आपने उसको तो माना है ना नहीं नहीं नहीं नहीं प्रश्न ये नहीं है प्रश्न तो हमको ये देखना है आप पहले ये बताइए सामने वाला आपते है या ना अनाप्त है अनाप्त है अगर माना तो संदिग्ध होगा आप, तो, आप तो का उपदेश तो कभी संदिग्ध होता नहीं है क्योंकि आपने आप माना है आप तो कहते ही उसको जो है साक्षात कृत धर्म होता है ठीक है ना तभी तो आपने उसको आपा तो फिर वो संदिग्ध कैसे होगा संदिग्ध तब होगा जब सामने वाले को आपने अनाप्त स्वीकार किया क्या जो तो है तो भाई वो भी उपदेश करता है। तो तो देखिए प्रश्न तो सारे सारे तो फिर वही तो तो तो तो आप आ गया नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप मेरे पक्ष में न रहे उनके पक्ष में रहे मेरे कोई आपत्ति नहीं मैं तो आ, मैं मैं ये दिखाना चाह रहा हूं जो भी व्यक्ति बोलता है वो हर विषय में आपत नहीं होता है वो किसी किसी विषय में आपत मान लेंगे उसका कोई आपत्ति नहीं है ठीक है ना वो किसी किसी विषय में आप होता ही इसलिए सभी को आप स्वीकार किया है दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मनुष्य नहीं मिलेगा वो आप नहीं होता सभी आपते हैं लेकिन वो सभी विषयों में नहीं है जिस, जिस किसी भी विषय में वो आपते है उसी विषय में आपते है अब उसके अलावा जिस किसी विषय को वो बोल रहा है उस विषय में वो अनाप्त है तो संदिग्ध है ये हम कहना चाह रहे संदिग्धता किस को ध्यान में रख के बोला जा रहा है अनाप्त को ध्यान में रख के बोला जा रहा है अब उस आप्त तो वाले को इसमें नहीं जोड़ना है ठीक है और तो जिस विषय में वो अनाप्त है तो संदिग्ध है अब आपका क्या कहना चाहते है बताइए हम्म बिल्कुल जिसमें हम आप तो बता रहे हैं ना, ना उसमें वो साक्षात्कृत धर्म ही होगा तभी उसको आप्त कहेंगे आपता ये प्राप्त आप लक्षण ही ये है, तो प्रसंट प्रसंट जैसे पढ़ा रहा है। हाँ द्रसंट द्रसंट हाँ ठीक है बिल्कुल आप साक्षात्कृत धर्म का अर्थ क्या करते हैं पहले उसको समझ लो आप साक्षात्कृत धर्म का अर्थ क्या लेते हैं आप ये बताइए नहीं नहीं साक्षात शब्द की व्याख्या करिए पहले आप साक्षात शब्द का अर्थ क्या लेते हैं नहीं वो नहीं नहीं साक्षात का अर्थ केवल प्रत्यक्ष नहीं होता है आ, याद रखना यही तो आप भूल करते हैं साक्षात का मतलब है उसने प्रमाणों से साक्षात किया है प्रमाणों से जाना है ये इसका अर्थ है और पहले सुनो प्रमाण से उसने जाना है तो प्रमाण जो है कम से कम तीन होते हैं तो वो प्रत्यक्ष से जाना है ये भी हो सकता है अनुमान से जाना ये भी हो सकता है वो शब्द से भी जाना ये हो सकता है ये साक्षात्कृत धर्म का अर्थ है ये याद रखना कृत का अर्थ ये नहीं होता उसने सबको अप्रत्यक्ष किया तब बोलेगा ऐसा नहीं होता है साक्षात्कृत धर्म का यह अर्थ ही नहीं है ना यह अर्थ हो सकता कभी ये जो ऋषि के लिए कहते हैं ना साक्षात्कृत धर्मा ठीक है ना इसका ये अर्थ नहीं है कि उसने सबका प्रत्यक्ष किया है और सबका प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकता वो कोई भी ऋषि हो हाँ पढ़कर के दिखाया हमने भी पढ़ा है बताइए नहीं नहीं वो आप जो दिखा रहे हैं ना वो इसका अभिप्राय ये है उसको हमने भी पढ़कर के आया है क्योंकि वो अभी भी पढ़ा है ना हमने हाँ जी हाँ उपदेश का एक तो बात हो गई और साथ साथ हाँ ठीक है उसमें कोई आपत्ति नहीं ऐसा है वो मेरे को सब पता है वो जो लिखा है वहाँ पर देखिए पहले इस बात को समझ लीजिएगा जिस विषय में उसको आपने आप स्वीकार किया उसी विषय में आप तो मानेंगे ना आप सभी विषय में क्यों मानना चाहते हैं आप वो सभी विषय में नहीं होता है ना जैसे मैं आपको कोई बात बता रहा हूं वैशिष्टिक दर्शन का ठीक है ना मैंने इसको जाना है समझा है मैं जो बता रहा हूँ ये ठीक ही बता रहे होंगे मेरे को आप तो मान करके तो चलेंगे आप ठीक है ना ऐसा है अब जिस विषय को मैंने पढ़ाई नहीं है उस विषय में जब मैं बताऊंगा तब आपको संदेह होगा उसमें क्योंकि वो विषय मेरा नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूं तब आप उसको आप मानेंगे नहीं संदेह रखेंगे उसमें ये इसका अभिप्राय है जैसे आप बाजार से आ रहे हैं ठीक है ना और मैं बाजार की ओर जा रहा हूं तो आपने मेरे को देखा और बोला आप कहा जा रहे हो स्वामी जी मैं कहता बाजार में जा रहा हूं तो आपने सामाजिक बाजार तो बंद है तो मैं आपकी बात को मान करके वापस आऊंगा ठीक है ना उस विषय में आप आपते हैं इतने से आप जो भी बोलोगे सबको मानूंगा ये नहीं है इसका अर्थ तो। क्योंकि जिस विषय में आप यथार्थ तो बोल रहे हैं इसलिए मैं उस बात को मानूंगा क्योंकि आपने उसको जाना है जान करके बोला है बिना जाने नहीं बोला आपने आपने प्रत्यक्ष किया है ठीक है ना तो अब एक किसी को प्रत्यक्ष भी करता है ऋषि किसी को अनुमान भी करता है किसी को शब्द प्रमाण से भी मानता है ऋषि सब का प्रत्यक्ष नहीं करता याद रखना वो प्रलय को प्रत्यक्ष नहीं करता वो उत्पत्ति को प्रत्यक्ष नहीं करता फिर भी ऋषि बताता है सांकेदर्शनकार ने सृष्टि ऐसी, ऐसी ऐसी बनी है बताया है। उसने कोई प्रत्यक्ष थोड़ा किया उसका फिर भी उसको साक्षात्कृत धर्म कहते वो साक्षात्कृत धर्म क्या है वो प्रमाण से जाना है उसने जिसको प्रमाण से जानता है उसको प्रमाण से जानता है जिसको प्रत्यक्ष से जानता है वो प्रत्यक्ष से जानता है तो सभी साक्षात्कृत धर्म का केवल प्रत्यक्षार्थ नहीं है वहां क्या दोष आ रहा है बिल्कुल अपने अपने विषय में हाँ ठीक है हा ऋषि आर्येच्छा नाम समान लक्षणम वो ऋषि भी हो और वो आर्य भी हो मलेच्छ भी हो सबके लिए ये एक एक है क्योंकि जिस विषय में वो आप तो बन रहा है ना उस विषय में वो साक्षात्कृत धर्मा है और वो साक्षात्कृत धर्मा केवल प्रत्यक्ष से ही नहीं है वो शब्द प्रमाण से भी साक्षात्कृत धर्मा है वो अनुमान प्रमाण से भी साक्षात्कृत धर्मा है वो प्रत्यक्ष से भी साक्षात्कृत धर्मा क्योंकि साक्षात शब्द संकुचित नहीं है केवल प्रत्यक्ष में ही लागू नहीं होता है वो प्रमाण मात्र में लागू होता है ये इसका भी है तभी उस मलेच्छ को आप बताया है नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं है वो वो उस विषय में साक्षात है ठीक है वो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण है हमें कोई आपत्ति नहीं तो जो ऋषि है उसको सारे प्रत्यक्ष होता है क्या इसका उत्तर दो बस ना ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता से से जी को देखा है उसने जाना है देखना जो है वो जानने अर्थ में है ये नहीं है कि प्रत्यक्ष किया है क्योंकि आ, आप अगर प्रत्यक्ष मानते हैं तो प्रलय के बारे में जो ऋषि बता रहे हैं वो प्रलय को देखा है उसने समाधि समाधि में हैं नहीं नहीं वो नहीं है ऐसी उत्पत्ति होती है जो उत्पत्ति की प्रक्रिया बताइए। वो समझ में बताई मतलब प्राप्त प्राप्त सबको जान क्यों आप पहले इस बात को समझो जब प्रलय हो रहा होता है ना उस समय प्रत्यक्ष कैसे करेगा वो तो पैदा ही नहीं हुआ मतलब ईश्वर जो बताया है ना तो वो शब्द प्रमाण है ना उसके लिए हाँ हाँ समाधि लगा करके क्या प्रत्यक्ष किया समाधि में पहले इधर इधर इधर उधर मत जाओ सीधा प्रश्न के उत्तर दो वो जो समाधि में बैठकर के जो ऋषि प्रत्यक्ष करता है किसका प्रत्यक्ष करता है ईश्वर का प्रत्यक्ष करता है का, जिस को आ, आ आ, जाना जाना तो यानी सृष्टि की उत्पत्ति प्रक्रिया को जानना चाहते उसका भी प्रत्यक्ष करता है अच्छा आपका ये मत है की जब प्रलय बन प्रलय हो नहीं रहा है उसका कैसे प्रत्यक्ष करेगा भूत का पे जानना चाहिए सकता? नहीं जानना वो कैसे जानता है समाधि लगाकर देखो इधर उधर जा रहे हैं आप समाधि में जाकर के भूत का प्रत्यक्ष नहीं करता है भूत भूत के के बारे में वो ईश्वर के माध्यम से जानता है ऐसा ऐसा हुआ है उसको समाधि लगाने की जरूरत ही नहीं है बूथ को समझने के लिए समाधि लगाने की जरूरत नहीं होती है सुनो पहले भविष्यत को समझने के लिए भी समाधि की जरूरत नहीं होती है समाधि लगाने की जरूरत प्रत्यक्ष करने के लिए होती है जिस वस्तु का मैंने प्रत्यक्ष नहीं किया उसी की समाधि होती है भूतकाल के लिए प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं है प्रत्यक्ष का अर्थ ही है प्रत्यक्ष जो वर्तमान है वो प्रत्यक्ष होता है भूत को भी आप वर्तमान कैसे कह सकते भविष्य को वर्तमान कैसे कह सकते हैं क्योंकि समाधि प्रत्यक्ष होता है ठीक है ना और प्रत्यक्ष वर्तमान होता है वो भूत नहीं होता याद रखना और समाधि जो है वो प्रत्यक्ष है वो भविष्यत भी नहीं होता है तो भविष्यत के बारे में प्रत्यक्ष क्या होता है वो कैसे जान रहा जानेगा सहायता से प्रत्यक्ष हाँ, अंदर प्रत्यक्ष ही करेगा अच्छा यानी सृष्टि ऐसे ऐसे, ऐसे बनती ऐसे प्रत्यक्ष कर रहा आप हाँ। कैसे सोच रहे हो <laughs> हाँ? कैसे सोच रहे हो आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं है। देखिए इधर उधर मत जाइए इधर उधर मत जाइए आप केवल उस बात पर रहिए कि जो समाधि में जो प्रत्यक्ष होता है वो जो प्रत्यक्ष होता है वो ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है एक ये बात है और जैसे सत्व रज तम इनका जो प्रत्यक्ष करता है ये भी सही है इन सबका प्रत्यक्ष होता है वो वर्तमान है वहां पर उसके पास है शरीर में सारे तत्व हैं कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है यहीं कहीं इन सबका प्रत्यक्ष कर रहा है मेरा प्रश्न है सृष्टि को बनते हुए प्रत्यक्ष करता है क्या ऐसा नहीं कर रहा ने? तो प्रत्यक्ष क्या कर रहा है कैसा बना है वो क्या है नहीं ईश्वर की ईश्वर की सहायता से जानता है जो कह रहे हैं वो ईश्वर की सहायता वही तो शब्द प्रमाण है ईश्वर ने बोला उसने समझ, समझ लिया हाँ अंदर, तो अंदर ही है देखिए आप इस बात को समझ ले सृष्टि को उत्पत्ति होते हुए दिखाता है क्या ईश्वर नहीं, नहीं दिखाता है तो उत, उत्पत्ति होते हुए दिखा रहा होता तब तो हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष जान रहा है उत्पत्ति होता हुआ तो दिखा नहीं रहा है फिर क्या क्या समझा रहा है वो ईश्वर क्या दिखा रहा है वो बता रहा है। क्या शब्द बता रहे हैं ना ऐसा ऐसा होता है ये बता रहा है समाधि में देखिए देख देखो कैसी बात करते हैं तो तो अच्छा नहीं बोलेगा तो मतलब वो ज्ञान ही दे रहा है ना आप ज्ञान दे रहा है तो ईश्वर ज्ञान दे रहा है तो वो ज्ञान तो मैं भी दे रहा हूँ तो हाँ? तो शब्णुने। शब्णुने नहीं अच्छा ऐसे तो ईश्वर शब्द शब्द नहीं देता है अच्छा कैसे देता है फिर ऐसा तो है इस इस बात को आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर उनको जो भी ज्ञान देता है वो शब्दों के माध्यम से देता है और जिसको प्रत्यक्ष करा सकता उतना ही प्रत्यक्ष होता है हर चीज का प्रत्यक्ष ईश्वर भी नहीं कराता और न संभव है शब्द के माध्यम से उसमें दिक्कत क्या शब्द के माध्यम से देने का ये है कि हाँ। बोलता है तो बोलता है इसमें क्या दिक्कत है अब बोलता है तो तालु तालु भी चाहिए आ जी? आ? चाहिए जी बोलने ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं है बिना कंठ तालु के भी वो बोलता है उसके पास सामर्थ्य है जी, जी, जी, जी जी नहीं नहीं नहीं मैं ऐसा कहना चाहिए नहीं नहीं अच्छा अच्छा ऐसा आप एक बात बताइए वो ईश्वर ज्ञान देता है हा? कैसा ज्ञान देता है अनुभूति है।, है अच्छा अनुभूति किस प्रकार की अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभूति किसकी प्रत्यक्ष अनुभूति जिसकी सुनिए पहले जिसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकता वो प्रत्यक्ष अनुभूति कराएगा उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है ठीक है ना जैसे सत्व ऐसा होता है राज ऐसा होता है उसका प्रत्यक्ष अनुभव कराता है उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सृष्टि की प्रक्रिया जो है ना जैसे सत्व से महातत्व बन रहा है ये जो बन, बनते हुए जो स्थिति वही तो प्रत्यक्ष है तो बनता हुआ वो दिखा नहीं सकता ईश्वर क्योंकि वो उस समय थोड़ा बन रहा है मेरा कथन यह है सृष्टि की जो बनाने की जो प्रक्रिया है जब वो बनो बनेगी तभी उसका प्रत्यक्ष हो सकता है बाकी समय में उसका प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता उसका केवल ज्ञान मात्र देता है हृदय में उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है और वो ज्ञान कैसा देता है आप जैसा भी मानो वो हृदय में ईश्वर ज्ञान देता है ठीक है उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है पर वो ज्ञान देना वो प्रत्यक्ष सृष्टि की बनती हुए वाली प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है वहां पर वो ज्ञान तो सभी पदार्थों का देता है मेरे कुछ में कोई आपत्ति नहीं है हाँ तो वो जो सृष्टि ऐसा नहीं होता है ना मैं मैं यही तो कहना चाह रहा हूं ज्ञान देखिए ज्ञान तो सबका देता है सबका मतलब जो वेदों का ज्ञान जैसे ऋषियों को दिया है वो सारा ज्ञान हृदय में उनको दे दिया बस ठीक वो तो ठीक है ज्ञान के रूप में दे देता दे मेरे कोई आपत्ति नहीं उसमें ठीक तो है उसको मैं हटाता हूँ शब्द का शब्द का तो हटा देता हूँ वो ज्ञान देता है हृदय में उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ और उस समय भी मेरा यही था बीच में मैंने शब्द बोल दिया था हाँ बीच में शब्द बोल दिया था शब्दों के रूप में देता है ऐसा बोला है ये भी एक विचारणीय है ज्ञान तो देता ही देता है और शब्द भी देता है शब्दों की जानकारी भी देता है शब्द भी उनको बताता है मतलब ऐसे शब्द होते हैं ज्ञान के रूप में शब्दों का भी अनुभूति कराता है वो कैसे कराता है वो ज्ञान के रूप में कराता है या कैसे कराता वो तो आगे की बात है यहां पर जो ज्ञान दे रहा है वेदों का जो ज्ञान दे रहा है ऋग्वेद में जितना भी ज्ञान है वो पूरा ज्ञान दे दिया ज्ञान देना एक अलग बात है और सृष्टि की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया जो हो रही थी जिस समय वो नहीं दिखाता है ये मेरा कथन है वर्ष लग जाएंगे अगर वो केवल ज्ञान देता है वो ज्ञान उसमें अलग बातें है ज्ञान तो देगा वो ज्ञान तो कभी भी देगा पर वो प्रत्यक्ष का मतलब यहां पर ये यह है ज्ञान देने का अलग चीज है और प्रत्यक्ष उसका अनुभूति कराने एक अलग चीज है यानी हर चीज का वो प्रत्यक्ष ईश्वर नहीं करा सकता ये मेरा कथन है तो फिर आप आप आ, आपने तो आपका सिद्धांत है तो सबका प्रत्यक्ष कराता है प्रमाण नहीं होता और मुझे देखिये समाधि में समाधि में जिस ज्ञान को वो दे रहा है वो ज्ञान ज्ञान के रूप में वो प्रत्यक्ष है उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है नहीं पहले इस बात को सुनो स्रिष्ट, जैसे सृष्टि ऐसी, ऐसी ऐसी बनती है ठीक है ना तो क्या ऐसी ऐसी बनती है क्या उसका प्रत्यक्ष ऋषि को है ये हमारा प्रश्न है तो आपने कहता हाँ उसको प्रत्यक्ष है अनुमोचित करा दिया वो वो उसको क्या कहेंगे ज्ञान नहीं ठीक है ज्ञान दिया है उसका ज्ञान दिया उनके हृदय में भाई अनुभूति कराने का अलग होता है ज्ञान देने का अलग होता है यही तो आप गुँँ, यानी फंसे हुए हैं वहां पर ज्ञान देने में, में हमें कोई आपत्ति नहीं ईश्वर तो सबका ज्ञान दे रहा है। ऋषि को जब ऋग्वेद का ज्ञान दिया तो ऋग्वेद में जितना भी ज्ञान है सारा दिया है ज्ञान देने का अलग चीज है प्रत्यक्ष कराने एक अलग चीज है प्रत्यक्ष का मतलब है जैसे सृष्टि ऐसी ऐसी बनती है उसका प्रत्यक्ष नहीं कराता है उसका ज्ञान देता है उसका ज्ञान देना अलग चीज है उसका प्रत्यक्ष कराना अलग है तो ज्ञान देना देने से उस ऋषि को सृष्टि कैसे बनती उसका प्रत्यक्ष नहीं है ये मैं कहना चाह रहा हूँ हाँ जी तो इन्होंने हमारा तो, आ, आ, तो, निखी निखी तो फिर आपने ये विचार प्रस्तुत किया था क्योंकि आपका यह सिद्धांत है कि महर्षि कपिल जी आप हम भी मानते हैं कि तो फिर आपने ये थी कि क्या फिर महर्षि कपिल जी को मतलब सारी चीजों का फिर प्रत्यक्ष होना चाहिए तो फिर उसमें आपने देखी हुए कहा सृष्टि की उत्पत्ति का जो विषय है फिर तो महर्षि कपिल जी को उसका भी प्रत्यक्ष होना चाहिए यदि साथ साथ अगर हम प्रत्यक्ष ध्यान मानेंगे हाँ जी हाँ जी अभी भी वही कह रहा हूँ मैं जी ये आपका तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जी महर्षि कपिल को हो अथवा नहीं हो है ना दृष्टि की उत्पत्ति का वो प्रत्यक्ष हो ये तो संदिग्ध है हुआ नहीं हो लेकिन हम हमारा पक्ष में ऐसा नहीं है कि महर्षि कपिल को हर चीज़ का प्रत्यक्ष है हर विषय में वो आते है हम ये थोड़ी ना पक्ष रख रहे हैं अगर हम ये पक्ष रखते हैं कि महर्षि कपिल हर चीज़ में उनका प्रत्यक्ष है इसलिए वो हर चीज तो विषय का मतलब हाँ तो आप उत्पत्ति के वही हम कहना चाह रहे हैं जिस बात को रख रहे हैं सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया को जो समझा रहे हैं उस विषय में उनको आपती ही मान रहे है हम लोग उसको आपती क्योंकि बता रहे इसलिए आपते है आप तो होने मात्र से वो उस शिष्ट निर्माण की प्रक्रिया को उन्होंने प्रत्यक्ष किया इसलिए वो आप तो ऐसा नहीं है वो शब्द प्रमाण के माध्यम से जानकर के आप तो बने हुए हैं यह हम कहना चाह रहे हैं अच्छा आप एक बात बताइए एक एक गुरु विद्यार्थी को पढ़ाता है उसको आप तो मान, बोल, मानेंगे या उसको आपनेंगे तो, आप तो मानेंगे ना तो जो गुरु पढ़ा रहा है वो तो प्रत्यक्ष तो नहीं किया है फिर भी उसको आप तो मान रहे ना क्योंकि गुरु जो है शब्द प्रमाण को मान करके चल रहा है शब्द प्रमाण में ऐसे लिखा है उसको मान लेता है उसको मान करके शब्द प्रमाण के माध्यम से उसने जाना है फिर उस जाने हुए को आपको बता रहा है जैसा जाना वैसा बता रहा है आपको उसका विपरीत नहीं बता रहा है इसलिए भी उसको आपते हैं हैं, हैं, बोलते उसको भी कहा नहीं उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है लेकिन फिर उसको आप तो मान कर के तो चलते है ना जिसको भाई गौन प्रयोग नहीं है उसको मुख्य प्रयोग में ही बोलते हैं देखिए परिवर्तन तो वो अल्पज्य होने के कारण से वो परिवर्तन करता उसका उसकी बात नहीं है लेकिन जो बात बता रहा है ना उस बात में वो आप ही है आप तो मान करके ही चलते हैं तभी तो उसकी बात को मान करके चलते हैं भाई मैं उसको बात मान रहा हूँ है मान ही रहा हूँ जो आप है वो आप से केवल वो मान लीजिए एक गुरु बताता है संसार में तीन पदार्थ है कभी नहीं बदलता है वही बत, बताता रहता अंत तो ग्य तक मतलब जो मैं मान लीजिए मैं ही बोलूंगा दुनिया में आत्मा भी है परमात्मा भी ईश्वर भी है ठीक है तीनों पदार्थ हैं आज पूछो तो भी वही बोलूंगा मैं मरते दम तक वही बोलूंगा ठीक है ना क्योंकि मैं आप्त हूं क्योंकि मैंने वो प्रत्यक्ष किया इसलिए आप नहीं हूं मैंने शब्द प्रमाण को जानकर के उसको स्वीकार किया इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ठीक है तो उसको भी हम आप कहते हैं क्यों कहते उसको जैसा उसने जाना है शब्द प्रमाण के माध्यम से उसको वैसा ही बोल रहा है उसके विपरीत नहीं बोल रहा है इस अर्थ में उसको आपती ही कहा जाता है तो यहां जो आपत का लक्षण है वो केवल प्रत्यक्ष की है ऐसा नहीं है शब्द प्रमाण से जैसे जाना वैसा ही बता रहा है इसलिए वो आपते है ऐसे अनुमान प्रमाण से जैसा जानता है वैसा आपको बता रहा है जैसे मैंने वहां पाकशाला में धुआं को देखा ठीक है और अग्नि का अनुमान किया तो आपको आकर के बता रहा हूं मैं कि जी वहां मैंने धुआं देखा है इसका मतलब कुछ बना रहे होंगे ऐसा आपको मैं बताया तो आप मेरी बात को मानेंगे क्योंकि मैं आप हूं। तो हूं ठीक है होता है हाजी जी जी तो ऐसे मुझे याद आ रहा है प्रधान तो जी बहुत बार बोलते हैं की पहले तो साथ साथ पहले कैसे ज्ञान आया ऋषियों को साक्षात साथ साक्षात हमारे बंदर करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया अब फिर आगे जब ऐसी बुद्धि नहीं रही तो फिर उन्होंने उपदेश के माध्यम से वो श्रुद्धि परंपरा से चल के पैदा हो जाए तो फिर मतलब अगर इस बात को माने जो शब्दों के अनुमान है, है उनको भी अगर शब्द तो तो तो तो तो तो के माध्यम ऐसी वहाँ गया वो साक्षात्कार साक्षात्त धर्म वहाँ नहीं है नहीं मैं, मैं इस बात को मानता हूँ साक्षात्त धर्म में प्रत्यक्ष भी है मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ यही अंतर आ रहा है आप प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भी है है हमें तो समझ में आया कि प्रत्यक्ष भी क्योंकि ऋषि जो भी बोलता है उस बात को हम सभी को स्वीकार करते हैं ठीक है ना तो वो जो जो भी बोलता है उन सबको स्वीकार करते हुए भी वहाँ पर जो जितना भी बोला है ऋषि ने वो उसको सब प्रत्यक्ष नहीं होता है फिर भी उसको आप तो मानते हैं फिर भी आप तो मानते हैं तो जिन बातों को उसने प्रत्यक्ष किया है वो प्रत्यक्ष किया है और जिसको उसने अनुमान से और शब्द प्रमाण से जाना है उसको वैसा ही बताता है इसलिए भी उसको आपते हैं उसको अनाप्त नहीं कहते वहां पर विचार कर सकते हैं वहाँ नहीं लिखा है प्रत्यक्ष वहाँ एक साक्षात्कृत धर्म लिखा है नहीं पढ़ा भी भी भी कि कि ने ये किया प्रमाणों से प्रत्यक्ष आदि लगा नहीं लिखा है मैं भी, मैं मैं भी ये कहना नहीं कह रहा कि लिखा है मैं तो केवल अनुमान से बता रहा हूँ मैं अनुमान का मतलब है जो ऋषि जब बता रहा है उसका वो सब का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है आपकी बात आपका भी प्रश्न की नहीं है फिर भी उसको आप तो, तो मानते आप कह रहे हैं उसमें हाँ। एक बात हमें मैसी न्यायानंद की परिभाषा जो उन्होंने में की है वहाँ पर उन्होंने सिर्फ इसी चीज को नहीं लिया है जो न्यायधर्शन लिया है कि तीन धर्मा सिर्फ इसी चीज को नहीं लिया है। अब क्यूँकी वहाँ पर बहुत सीमित परिभाषा हो जाएगी तो हम इस तरह से समझे की किन्नी विषयों का उनको प्रत्यक्ष ज्ञान था ये हम भी स्वीकार करते में तो वो आप है और चूंकि उन्होंने जैसा जाना था वैसा ही उन्होंने उपदेश किया सबके कल्याण के लिए उपदेश किया तो इस दृष्टि से हम अनुमान करते हैं कि उन्होंने और जो भी चीजें बताई हैं वो सारी की सारी चीजें उन्होंने वेदानुकूल बताने की बताई हैं तो इस दृष्टि से उनका उपदेश सत्य है वेद के है इस्लोक से नहीं वो वैसे ही मैं मान रहा हूं ना आप, आप तो जो लक्षण है वो प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान शब्द के साथ भी जुड़ता है क्योंकि सामने वाले ने शब्द से अनुमान से भी जाना है और जैसे शब्द से जाना वैसे ही आपको बता रहा है उपदेश कर रहा है इसलिए वो आपत है क्योंकि आप तो, केवल प्रत्यक्ष किया हुआ नहीं होता आप् तो जो है अनुमान किया भी होता है शब्द से भी जाना हुआ होता है आप योगदर्शन में भी पढ़ेंगे ना वहां पर भी यही कहा है यथा दृष्टम यथा अनुमितम आप्त के लक्षण में कहा है वहां पर अब मेरे को याद आ रहा है योगदर्शन में वहां आप्त के लक्षण में यथा दृष्टम भी कहा यथा यथानुमितम भी कहा जैसा देखा जैसा अनुमान किया वैसा ही बताता है इसलिए वो आप है ये प्रत्यक्ष ये शब्द प्रमाण की परिभाषा में आप्त का जो लक्षण बताया ना वहां पर अब याद आ रहा योगदर्शन का पहले याद आया तो, तो इतना लंबा नहीं चला था, हाँ। था, था जैसा देखा जैसा अनुमान किया वैसा ही बताता है इसलिए वो आपते है तो आप्त के लक्षण में वो अनुमान को भी स्वीकार किया है तो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है हमने कब मना किया इधर उधर जाते हो <laughs> तो आप तो तो कोई बात नहीं है अनुमान को तो आपने स्वीकार <laughs> किया है और आगे जाकर के शब्द भी आ जाएगा उसमें कोई बात ही नहीं है करें? अब योग की बातें हैं तो देखिये साक्षात्कृत धर्मा आता है मैं उसका निषेधी नहीं कर रहा हूँ पर केवल साक्षात्कृत धर्मा साक्षात्कृत धर्मा से केवल प्रत्यक्ष नहीं लिया जा सकता इसलिए वहाँ पर अनुमान को स्वीकार करना होगा शब्द को भी स्वीकार करना होगा यह है वो तो लोक में ऐसा होता है लोक में ऐसा अलग बात है लेकिन ऋषि ऋषि ऋषि ने जो अनुमान करके आपको बताया वहां हम अस्वीकार नहीं करते उसको हम अस्वीकार करते ही नहीं खैर ठीक चले हम आगे हाजी पूर्ण आप केवल ईश्वर होता है बाकी बाकी कोई भी ऋषि पूर्ण आप नहीं होता है क्योंकि कोई भी ऋषि सबका प्रत्यक्ष नहीं कर सकता फिर भी उसको आप तो बोला क्योंकि वो अनुमित होता है उसका आजी? जी हाँ नहीं बदल सकते का मतलब है जो अनाप्त होता है वो तो बदलेगा आप तो नहीं बदलता है। आप तो नहीं बदलता है चले मांगे इसको पूरा कर लिए प्रसंग को अनपदेशा के ऊपर बात चल रही थी तो वो अनाप्त होता है इसलिए संदिग्ध होता है हाँ जी आप कहा है तो तो से हम ये निकाल कि हाँ जी के साथ साथ है इस परिभाषा के से नहीं वो किसी नहीं आप तो तो बहुत सारे हैं सारे ऋषि आपते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं सारे ऋषि आप तो होते हैं पर वो सारे ऋषि आप तो होते भी सबका प्रत्यक्ष किसी ऋषि ने नहीं किया होता है फिर भी उसको हम आप तो बोलते हैं बाकी वहाँ पर अनुमान किया हुआ भी होता है वहाँ पर शायद पर में आप के के लिए आए तो चीज की प्रमाणिकता पर प्रश्न करते हुए प्रसंग चल रहा है तो भाई कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रमाणिक होगी शब्द किसका सबसे ज्यादा प्रमाणिक होगा तो अनुमान के लिए भी कहें अथवा उससे पीछे उपमान के लिए कहें शब्द के जो सब वो प्रत्यक्ष तो उसमें कोई, उसमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें संभावना रहती है जो कारण ऐसी प्रत्यक्ष को सबसे प्रबल मानते हुए की कौन आप नहीं वो मुख्यता तो प्रत्यक्ष की उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है हमने कभी प्रत्यक्ष को नकारा नहीं है पर केवल प्रत्यक्ष नहीं होता आप्त तो में बस इतना हमारा कथन था कि आप्त तो प्रत्यक्ष भी किया हुआ होता है अनुमान और शब्द के द्वारा भी जाना हुआ होता है जैसा उसने जाना है लेकिन उसने जाना है वो मान लीजिए शब्द ऐसी जाना है तो भी उपदेश करता है लेकिन वो तो गलत है तो ऐसी स्थिति में फिर की नहीं नहीं जैसा जाना है वो वैसा उपदेश है वो भले ही देखिए वो अलग बात है लेकिन उसने उपदेश गलत नहीं किया जैसा जाना उसी के अनुरूप किया है बिल्कुल तो बिल्कुल तो तो तो बिल कहेंगे क्योंकि उसने गलत तो उपदेश नहीं दिया देखिए पहले गलत बता रहा वो एक अलग विषय हो गया लेकिन वो जो बोल रहा है जैसा ही जाना वैसा ही तो बोला है उसको सत्योपदेष्टा ही कहेंगे बस ये है कि वो जो जाना है वो, वो गलत है भाई उसमें मेरे को आपत्ति नहीं है केवल आपत्ति इतना ही है कि सत्य उपदेष्टा की यह दो अर्थ है यथार्थ ज्ञान का उपदेशता है ये अलग बात है यथार्थ जो है जो यथार्थ है उसी को बोल रहा है अब यहाँ यह है असत्य के रूप में भी तो यथार्थ है वो मतलब गलत ही उसको ये पता नहीं था ये गलत है लेकिन जैसा उसको जाना वैसे आपको बताया उसके बताने में कोई दोष नहीं है दोष है कि गलत जाना है बस ये है। लगा लगा जी जी। जी। जी। और उसने उसके जी। और और उसने प्रमाण प्रमाण उसके जिसने प्राप्त। उसको उसको पूर्ण मतलब आप आप तो हाँ। तो आप तो तो जो जो ऋषियों ने कहा बाकी जानकारी रखता तो है वो वही इतना ही पूर्ण आप साक्षात धर्म कहा उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं उसका निषेध ही नहीं कर रहे हैं न हम प्राप्त हाँ जीत तो सामान्य तो तो हाँ। तो जानकारी नहीं ये भ्रम हाँ। तो हाँ। तो तो तो हाँ। में नहीं पड़े ये सभी इसी तरह मान रहे ये सभी लोग यही मान रहे हैं आप नहीं नहीं इनका इनका अलग बात अलग बात था ये ये, ये कहना चाह रहे हैं आचार्य जी कि जो साक्षात्कृत धर्मा शब्द है ना उस पर प्रश्न चल रहा है साक्षात्कृत धर्मा से क्या सब कुछ साक्षात किया हुआ होता है या कुछ का ही साक्षात् हुआ होता है ये प्रसंग चल रहा था भले वो ऋषि हो क्या ऋषि सबका प्रत्यक्ष करता है या जिनका वो कर सकता उतना ही कर पाएगा ये बात हो रही थी तो जितना वो कर सकता प्रत्यक्ष उतना ही कर पाएगा वो सबका नहीं पल प्रलय का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता सृष्टि के निर्माण का प्रलय नहीं कर सकता सृष्टि के निर्माण का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, सकता सूर्य के नाभि का ज्ञान जितना तापमान है उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकता ये सब ना करके भी उनके बारे में बोलता है तो भी उसको आप जाता है क्योंकि उसने वेद से जाना है या अनुमान से जाना है ऐसा तो भी उसको आप्त कहा जाता है अब गोन गौन आप नहीं है गौन आप नहीं है वो ऋषि बता रहा है आपकी दृष्टि तो ऋषि है हुआ। हाँ जी विवेक को प्राप्त किया हुआ है तो आपत, हाँ जी विवेक नहीं विवे... किया। उसने विवेक को ही प्राप्त किया वैराग्यवान है समाधिस्थ है वो उस विषय में तो वो कर ही नहीं सकता है ना वो शरीर में रहता हुआ शरीर में रहता हुआ सूर्य के नाभी का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता कभी नहीं कर सकती तीन काल में वाला ना फिर वही बात है और को, कोई वाला भी प्रत्यक्ष है आप कैसे भी प्रत्यक्ष मानो सूर्य के नाभी में जो तापमान है उसका न समाधि प्रत्यक्ष कर सकता है न इंद्रिय प्रत्यक्ष कर सकता है किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जिसका उपदेश किया वो सृष्टि उत्पत्ति का उपदेश नहीं किया क्या फिर वहीं आ गए आप हाँ होता उसा, उसा तो होता होता नहीं सृष्टि निर्माण जो होता है उसका प्रत्यक्ष कोई ऋषि नहीं करता है ज्ञान जानकार किया है वो अलग बात है देखिये अनुभूति कराया हुआ होगा तो फिर वहीं चले गए आप आपको इसको वो समझा देंगे आपको बाद में आपस में निमटते रहे ना उसका फिर आप वापस वहीं चले गए ऐसा नहीं है हाँ पूरा कर लीजिएगा निचोड़ तो यह है कि आप तो, आप तो यथादृष्टम भी होता है यथा अनुमितम भी होता है हाँ यथाशब्दम भी होता है उसमें कोई आपत्ति नहीं पहले वहां पर जान लो तो, तो, तो, तो, तो, तो नहीं प्रमाणिक प्रामाणिक ही रहेगा तो, के है, तो है। वेद के अनुकूल है उसमें तो हमें क्या आपत्ति है वेद के अनुकूल ही होता है ऋषि वेद के अनुकूल ही बोलता है उसको ऋषि माना है तो वो वेद के अनुकूल ही बोलेगा वेद के प्रतिकूल कैसे बोलेगा जब उसको अपने ऋषि बनाया है तो वो वेद के अनुकूल ही बोलेगा आपको में पूछा मेरे हिसाब से वो साक्षात्कृत धर्म साक्षात्कृत धर्म ही बोलेंगे जैसा मैंने आ, उसके बारे में पढ़ा है आ, उस वैसा ही बता रहा हूँ मैं आप तू यही कहेगा हाँ साक्षात्कृत धर्म ही कहते हैं उसको आगे, आगे गया, तो कह रहे थे कि धर्मा नहीं, <stanskrit> नहीं। देखिए साक्षात्कृत धर्म नहीं है मैंने बोला ही नहीं है मैंने तो उस साक्षात्कृत धर्मा का तो और ले रहे ना हाँ साक्षात्कृत धर्मा में मैं अनु अनुमान को भी ले रहा हूँ शब्द को भी ले रहा हूँ इसलिए मेरे पक्ष में वो घटित नहीं होगा वो आपके पक्ष में घटित हो सकता है ठीक है ऐसा इधर उधर मत जाइए आप योग दर्शन को पढ़िए क्योंकि योग दर्शन भी ऋषि का है और वो ऋषि खुद स्वीकार करता है आपके लक्षण में यथादृष्टम यथानुमितम व स्पष्ट लिखा है उसको आप देख लेना तब पता लग जाएगा तो। ने, क्या प्रधितंत्र ना प्रजंत्र सिद्धांत नहीं है आप दूसरे में जा रहे हैं मैं हम अब कभी मना कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष पूर्वक नहीं होता इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं देखो अनुमान को आप प्रत्यक्ष कहना चाह रहे हैं नहीं ऐसा तो नहीं, जाने नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं अनुमान में ऐसा ही नहीं होता है याद रखना अनुमान ऐसा नहीं होता है नहीं तो भी तो भी हर जगह नहीं लगा अनुमान के कई प्रकार होते याद रखना एक ही प्रकार को लेकर के नहीं चलते आप ये था पूर्व दृष्टि नहीं है अनुमान हाँ वो सामान्य तो दृष्ट वाला अनुमान है वहां पर ठीक है ना नहीं नहीं ऐसा नहीं है पूरा कर लो मेरे आप ये करने नहीं दे रहे हैं नहीं। नहीं। नहीं। मैं तो पूरा करने के लिए बोल रहा हूं कल क्यों करेंगे अभी तो हाँ ठीक है मेरा कोई दिक्कत नहीं कल कर लेना क्या चीज नहीं आप का मतलब यहां पर होता है जो प्रमाण पूर्वक है आप का मतलब है प्रमाण नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं गलत बात को प्रमाण नहीं कहेंगे ना वहां पर नहीं नहीं तो तो नहीं वो वो तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है क्योंकि जैसे अब क्या समय हो रहा है चार बज रहा है ठीक है ना अब चार बज रहा है तो हम भारत के अनुसार वो चार बज रहा है भारत में तो चार ही बज रहा है पूरे भारत में चार ही कहेंगे वो एक निर्धारण किया उसके अनुरूप हम बता रहे हैं ठीक है ना तो जो प्रमाण है शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण उन प्रमाणों के अनुरूप उनकी बात है तो हम मान लेंगे उन प्रमाणों के अनुरूप ही नहीं है उनकी बातें फिर वही बातें हम नहीं मानते वो नहीं मानते वाली बात नहीं है बात को आप मानते नहीं मानते ठीक है ना अगर बात के अनुरूप किसी का नहीं है तो उसको आप क्या कहेंगे मतलब गलत ही कहेंगे ना नहीं को कहते हम नहीं मानते उसके ना मानने से उसको सही मानेंगे क्या आप वो ना माने हमें क्या आपत्ति है दो दो चार होते हैं तो नहीं जी हमें नहीं मानते तो आपके ना मानने से दो दो चार पांच थोड़ा बन जाएंगे आप मेरी बात समझ रहे हैं आप वो भले नहीं मान रहे हो उनके ना मानने से सही गलत नहीं हो सकता हमेशा सही है उनके ना मानने से कोई आपत्ति नहीं होगी यथार्थता हमेशा वैसे ही रहेगी वो माने ना माने यथार्थ तो यथार्थ ही रहेगा दो दो चार ही रहेगा नहीं नहीं वो प्रमाणों का प्रयोग करते हैं मैं मना नहीं कर रहा हूं प्रमाणों का प्रयोग करते हुए है वो प्रमाणों को नहीं मानते ये हम कह रहे हैं हाँ मतलब जहां उनका स्वार्थ सिद्ध होता है वहां तो उसको मानते हैं और जहां उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता वहां नहीं मानते वो दो प्रकार के दुगुना व्यवहार व्यवहार करते हैं हाँ ठीक है ना मतलब जहां उनका वो तो आएंगे नहीं लेकिन आपके श्रेणी में मतलब है जिस तरह के आप तो हम मानते हैं ऋषियों को उस तो श्रेणी में नहीं आते लेकिन जिस तरह आप तो आपको मानते हैं ना उस श्रेणी में तो आते हैं हाँ। तो कौन है या ऋषि तो तो तो तो तो तो वाला हाँ तो कर ही रहा हूं ना मेरा कोई आपत्ति नहीं नहीं ये नहीं स्वीकार करना आ रहे आपका अर्थ है आप्त शब्द का केवल साक्षात प्रत्यक्ष अर्थ ले रहे हैं आप हम प्रत्यक्ष अर्थ नहीं ले रहे क्योंकि ऋषि जो है बहुत सारी बातें बोलता है इसलिए उनको उन सब सब अर्थों में उसको आप्त मान रहे हैं और लौकिक व्यक्ति सभी विषयों में आप्त नहीं होता है इसलिए वो जिस विषय में बोलता है उसी विषय में आप्त है बस इतना है और वो जिस विषय में आप्त हो वहां पर भी वो उसका सारा प्रत्यक्ष किया नहीं होता है ये ये भी हम कह रहे हैं, वहा पर जैसे उसके पिता है ठीक है ना जैसे उसका पिता है और उस पिता का पुत्र ये है और इसका एक और पुत्र है जी आ, वो बताता है कि मैं अपने दादाजी के बारे में ऐसा ऐसा सुना वो मानता है उसका पौत्र उस, उसको आपत त मान करके चलता है वो वो अपने पिता के, के अनुसार शब्द प्रमाण से जाना है अपने दादा के बारे में ठीक है ना वो शब्द प्रमाण के माध्यम से जानकर के फिर अपने पौत्र को समझा रहा है वो व्यक्ति तो उसको वहां आपने क्योंकि वो भी जो जाना है वो शब्द प्रमाण से जाना हुआ है तो लौकिक व्यक्ति भी जिसको हम कह रहे हैं वहां वो प्रत्यक्ष भी किया हुआ होगा और अनुमान और शब्द प्रमाण से भी जाना हुआ होगा वो सब जगह लागू होगा ये आप लक्षण में वो सब जगह यही लागू होगा केवल प्रत्यक्ष वाला लागू नहीं होगा मतलब प्रत्यक्ष भी होता है अनुमान भी होता है शब्द भी होता है ऐसा मेरा कथन तो हाँ। तो है कि वो वो वो जो व्यक्ति थे थे धर्मा नहीं उस उस अर्थ में उस अर्थ में तो हमें कोई आपत्ति ही नहीं है भाई साक्षात्त धर्मा प्रत्यक्ष में भी लागू होता है हमें कहा आपत्ति है उसमें जा, देखिए जहां लागू हो सकता वहीं लागू करो ना आप जबरदस्ती हर जगह क्यों लागू करना चाहते हैं जहाँ जिसने प्रत्यक्ष किया जिस विषय में वहां प्रत्यक्ष कोई ही साक्षात्ता धर्मा शब्द से कहा जा रहा है और जहाँ प्रत्यक्ष नहीं किया जा रहा वहां पर अनुमान और शब्द को साक्षात्कृत धर्मा से बोला जा रहा है बस ये है इसका अभिप्राय वहां यह है तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए कोई जरूरी नहीं है ना क्योंकि परिभाषा यही कह रहा है यथा दृष्टम यथानुमितम भाई ठीक है वो भी सही है ये भी सही है कोई आपत्ति नहीं आप के अलग अलग लोग अपना अपना अपने अपने ढंग से लक्षण कर रहे हैं इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आप्त के लक्षण में जिसको अब आप प्राप्त जो कह रहे हैं ना वो प्राप्त केवल प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त नहीं है अनुमान के द्वारा भी प्राप्त होता है शब्द के द्वारा भी प्राप्त होता है यह है इसका मुख्य अर्थ मुख्य अर्थ तीनों लाघु होते हैं और गौन अर्थ तो जहां जिस प्रसंग में जहां जो लाघू हो वो होगा मंत्र पाठ ओंकार ओ सबको प्रणाम